जिज्ञासा अद्वैत वेदांत के जिज्ञासु साधक के लिए कोई ऐसा आदर्श बताएं जिसे दृष्टि में रखकर वह अपने लक्ष्य की ओर स्पष्टता और दृढ़ता से बढ़ सके समाधान हमारी परंपरा में अनेकों आदर्श हैं, सुखदेव जी आदर्श हैं सभी महर्षि आदर्श हैं वे ऋषि लोग व्यवहार में भले ही गृहस्थ रहे हों पर विचार करो कि उनका चित्त कहाँ था ब्रह्मसूत्र की भामती टीका के लेखक विद्वत वरिष्ठ वाचस्पति मिश्र का जीवन देख लो जिस समय उनका विवाह हुआ उस समय वे ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य का मनन कर रहे थे चिंतन में इतने तल्लीन थे कि विवाह संपन्न होने के कुछ दिन बाद वे भूल ही गए कि हमारा विवाह हो गया है पत्नी बड़ी साध्वी थी पति की सेवा में लगी रहती जो उनके लिए अनुकूल हो उसी प्रकार का कार्य चुपचाप कर देती मिस्र को पता ही नहीं था कि हमारे कार्य कौन करता है इसी प्रकार तीस वर्ष बीत गए एक बार रात्रि के समय वे टीका लिखने में तल्लीन थे टीका समाप्ति की ओर थी जो दीपक जल रहा था उसमें गुल कालापन आ गया था पत्नी गुल हटा रही थी कि वह बुझ गया तो उसने फिर जलाया उन्होंने देखा तो पूछा देवी तुम कौन हो उसने कहा भगवान मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ तब वे बोले इतने वर्ष बीत गए तो मेरी सेवा करती रही परंतु मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया तो उसने कहा आपने बड़ी कृपा की अन्यथा मैं भी पशुओं के समान ही जीवन व्यतीत करती आपकी सेवा करने से मेरा जीवन ही धन्य हो गया उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है उसने कहा भामती तब वे बोले इस टीका का नाम भामती ही होगा अब सोचो उनकी गृहस्थी का व्यवहार कहाँ है और चित्त कहाँ है हमारे पास तो आदर्श ही आदर्श है चाहे वे गृहस्थ हों अथवा विरक्त हो जिज्ञासा गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए कैसा जीवन बिताए क्या गुरु के साथ रहकर ही गुरु सेवा की जा सकती है समाधान साधक को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे गुरु प्रसन्न हो गुरु ने जैसा साधन बताया है जो आज्ञा दी है उसके अनुसार अपने जीवन का गठन करना चाहिए यही कृपा प्राप्ति का उपाय है अहंकारी व्यक्ति न तो देवता से और न ही गुरु के कभी कृपा प्राप्त कर सकता है इसके लिए व्यक्ति को निराभिमानी होना चाहिए जो अहंकारी है वह तो अपने आप को ही बड़ा समझता है उसे भला कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है निर्मल मन जन सोमोहिपावा मो कपट छल छिद्र न भावा इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मन निर्मल होगा तभी व्यक्ति निरहंकारी होकर गुरु सेवा में लग सकता है मुख्य सेवा तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही है सेवा ऐसी होनी चाहिए जो गुरु की प्रसन्नता का हेतु बने हमें तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ केवल गुरु सेवा से ही प्राप्त हुआ पढ़ने से अधिक हमें सेवा से ही विद्या प्राप्त हुई है सेवा का मतलब यही नहीं कि गुरु के चरण दबाओ यह आवश्यक नहीं है शिष्य गुरु के साथ में रहकर ही गुरु सेवा कर सकता है हाँ लोगों को ऐसा जरूर लगता है कि गुरु के साथ रहने वाला ही विशेष सेवा करता होगा गुरु सेवा का संबंध गुरु की आज्ञा पालन से है और वह दूर रहकर भी किया जा सकता है कभी कभी तो समीप रहने वाले की अपेक्षा दूर रहने वाला शिष्य अधिक लाभ ले लेता है कई बार तो हमने देखा है कि शिष्य को गुरु का दर्शन भी सुलभ नहीं होता पर उसकी सेवा गुरु को स्वीकार होती है एक बार एक मुगल शासक हज करने हेतु तो मक्का गया था एक रात उसने देखा आकाश में दो फरिश्ते आपस में बातचीत कर रहे हैं एक ने दूसरे से पूछा कितने लोग हज करने आए हैं दूसरे ने उत्तर दिया दस फिर प्रश्न हुआ कितनों का हज खुदा ने स्वीकार किया है उत्तर मिला स्वीकार तो एक का ही हुआ है वह यहाँ आया तो नहीं है पर उसका हज खुदा ने स्वीकार कर लिया है पहले वाले को आश्चर्य हुआ तो दूसरे ने बताया कि वह व्यक्ति भारत के अमुक जिले के अमुक गांव में निवास करता है पहले फरिश्ते ने सुना और सत्य परीक्षा करने हेतु देश बदल कर वहां गया और उसका पता लगा भी लिया वह व्यक्ति चमड़े के जूते सिलने का काम कर रहा था फरिश्ते ने उससे पूछा क्या आपने हज किया है उस व्यक्ति ने कहा हज के लिए तो मैं जा नहीं सका पर खुदा ने मेरा हज स्वीकार कर लिया है फरिश्ता बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि यह हज पर गया नहीं तब खुदा ने इसका हज कैसे स्वीकार कर लिया पूछने पर उस व्यक्ति ने कहा कि तीन वर्ष पहले मेरे मन में हज करने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई थी उस समय हज जाने में तीन सौ खर्च होते थे मैं गरीब आदमी हूं, रोज़ कमा कर खा लेता हूं। तीन सौ रुपये कहाँ से इकट्ठा करता मैं बहुत चिंता में पड़ गया तब मैंने अपनी पत्नी से कहा अजी मेरी हज जाने की इच्छा होती है पर कैसे जाऊं? उसने कहा हम लोग आज से एक ही समय भोजन किया करेंगे तो एक समय के भोजन का खर्चा बचता रहेगा इस तरह धीरे धीरे तीन जमा हो जाएंगे तब आप हज करने चले जाना पत्नी की सलाह को मैंने मान लिया हम लोग एक समय भोजन करने लगे इस तरह तीन वर्ष में तीन सौ रुपये इकट्ठे हो गए हमने निर्णय लिया कि इस साल हम हज करने जाएंगे। उस समय पत्नी गर्भवती थी एक दिन घर में एक सूखी रोटी पड़ी थी जिसे वह खाना चाहती थी बगल में हमारे चाचा के घर से सब्जी छौकने की सुगंध आई पत्नी ने कहा चाचा के घर से थोड़ा सा साग ले आते तो मैं सूखी रोटी उसके साथ खा लेती मैं चाचा के घर पहुंचा और कहा बहू थोड़ा सा साग मांग रही है मेरी यह बात सुनकर वे रोने लगे रोने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा पांच दिनों से पूरा परिवार भूखा है भूखा क्या नहीं करता एक कब्र के ऊपर किसी ने कुछ बैगन चढ़ा दिए थे मैं रात में जाकर उन्हें उठा लाया उन्हें बैगनों का साग बना रहे हैं कि थोड़ा खाकर भूख मिटा लेंगे यह साग बहू के खाने के लायक नहीं है मैं वहाँ से चला आया और 300 रुपये का सामान खरीदकर उनके घर पहुँचा दिया चाचा ने कहा कि आप बुरा मत मानना आपका कष्ट मुझसे देखा नहीं गया मेरे पास रुपये थे इसीलिए आपके लिए सामान ले आया हूँ फिर मैंने मक्का की तरह तो हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा अय खुदा मेरे हज आप यहीं से स्वीकार कर लो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तेरा हज स्वीकार कर लिया गया है देखो विचार करो उसने कितना परिश्रम किया था तीन वर्षों में भूखे रहकर पैसा इकट्ठा किया था उसका भाव उसकी तपस्या कैसी रही होगी कि कृपा प्राप्ति की योग्यता को कौन गणित लगाकर बता सकता है इसलिए क्या कहा जाए कि गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है गुरु सेवा सामने दिखाने की वस्तु नहीं है इसे आप कहीं भी रह कर, कर सकते हैं इसमें भाव की ही प्रधानता है